नारायण नारायण पंद्रह अप्रैल आज का विषय सत्संगति से मन पैसे में उलझा नहीं रहता संतों में प्रचंड सामर्थ होती है वे जो कहते हैं सच होता है वाक सिद्धि इसी को कहते हैं इस सिद्धि का उपयोग हम भी कर सकते हैं लेकिन हमारी बात कुछ और ही है हम सिद्धि का उपयोग ऐसा करते हैं जैसे भगवान की सेवा की और बदले में वेतन मिला लिया काम पर बोझ लादना अच्छा नहीं लगा इसीलिए रास्ते में घोड़ा आ रहा था उस पर बोझ लाद दिया और कामधेनु छोड़ दी इसको मूर्खता नहीं तो और क्या कहा जाए जो सुख शाश्वत नहीं है उसे लेकर क्या करें एड़ी चोटी का पसीना बहाकर स्वर्ग सुख प्राप्त किया लेकिन कुछ वर्षों के बाद यदि उसका नाश होने वाला है तो उसे लेकर क्या करें पैसे जैसी बेजान वस्तुओं में हमारा मन कितना उलझता रहता है पैसा भूत जैसा है उससे काम करा लें तो वह बड़े काम का होता है पर वैसा ना करें तो छाती पर मूँग दलता है हम गृहस्थ हैं हमने अर्थ का संचय किया तो बुरी बात नहीं किंतु वह हमारे लिए आधार नहीं है मैं यह नहीं कहता कि अपने पास जो पैसा है वह हम दूसरों को दे किंतु चोर यदि उसे ले जाता है तो रोना नहीं चाहिए और कोई मांगने के लिए आता है तो उसे ना न कहे उसे कुछ जरूर दे पैसा गृहस्थी के लिए उचित मात्रा में हो लेकिन कितना जिन्हें पेंशन मिलती है उन्हें प्रतिदिन का गुजारा हो तो काफ़ी है और जिसे पेंशन नहीं मिलती ऐसे सामान्य स्थिति के लोगों को 10-15 साल गुजारने के लिए जितना लगेगा उतना पैसा आवश्यक है उतना मिले तो काफ़ी है धनवान को अधिक धन लगता है ऐसा थोड़े ही है अपने लिए कोई कमी और जैसा अपने लिए कोई कमी महसूस नहीं हुई तो हम धनी ही हैं पैसों के लिए हम आग्रह जरूर करें लेकिन बाद में अनाग्रही हो जाए और जैसा होगा वैसा होने दे हम भीतर से निष्काम निर्लोभी और निरिच रहे ऐसी बुद्धि कभी ना रखें कि दूसरों का पैसा हमें मिले जिसके पास धन बहुत है उसे धनी या साहूकार कहेंगे जिसके पास विद्यता है उसे विद्वान कहेंगे जिसके पास खेती है उसे खेतीहर कहेंगे लेकिन इनमें से कोई श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कह पाएंगे साहूकार कंजूर कंजूस हो सकता है विद्वान घमंडी होगा या किसान दुर्गुणी होगा सबसे श्रेष्ठ तो वही है जिसके पास एक साथ सब सदगुण हो भगवान के पास ही सभी गुण एक साथ संभव है अतः भगवान को जिन्होंने अपनाया वे ही वास्तव में बड़े या श्रेष्ठ हैं ऐसे लोगों को संत कहते हैं हम संतों के होकर रहे इसमें हमारा कल्याण है सत्संगति के कारण सचिदा सद्विचार और सद्भावना प्राप्त होते हैं जिसके विचार अच्छे होते हैं असल में वही रहना उचित है उसी को सत्संगी सत्संगति कहते हैं पैसे को कहा जाता है अर्थ लेकिन वह निर्माण करता है अनर्थ नारायण नारायण